Yeah. yeah.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 टीटी जिसकी शादी दूर के गांव में हुई थी एक बार बुढ़िया अपनी बेटी को मिलने गई रास्ते में मुक्तेश्वर का घना जंगल पड़ता था बुढ़िया भगवान को याद करती डरती डरती जंगल की जा रही थी हे महादेव जी मुझे बचाना मैं ठीक ठाक बिटिया के घर पहुंच जाऊं तो तुम्हें गुड़ चढ़ाऊंगी हे प्रभु किसकी आवाज है लगता है बाघ आया अरे ये तो बाघ ही है नंदी कहां चली मैं कहां जाऊंगी नाति मैं बस जरा बिटिया से मिलने जा रही थी जाने का मोहताज है सोचा पहले बिटिया से मिलाऊं आ मैं चलती हूं राम राम नानी बहुत दिन बाद मिली हो मैं आज सुबह से भूखा हूं चलो तुम्हें खाकर ही पानी पी लूंगा अरे नाती मेरे तन में तो हड्डी हड्डी रह गई है तेरे दांतों में ही चुप कर रह जाएंगी बिटिया के घर जा रही हूं उसकी गैया खूब दूध देती है बिटिया के यहां खा पीकर मैं मोटी होकर आऊंगी तब तू मुझे खाना बुढ़िया की बात बाघ को बहुत पसंद आई उसने बुढ़िया को छोड़ दिया बुढ़िया बाघ से जान छुड़ाकर आगे बढ़ी हे बैरवनाथ बाघ से तो जान छूटी बिटिया के घर ठीक ठाक पहुंच जाऊं तो तुम्हें भी सवा रुपए का प्रसाद लगता है भालू आया है Hei, Prabhu, ushe bachau. Nani, ushe bachau. Que ho cheli? Arè, Nabi, quei dins de bímar t'i. Dèc, dèc, zara, hattie-hattie rehi è me rehi to. Tàpia, t'esudri t'hi, tu sòchà, bicià, se m'ilka ràu. Qua dins de ushe dècà अब उसे पी नहीं पाओगी हां क्यों ना पी मैं तुझे खाऊंगा आज लिए अरे नाती मुझे सूखी सी बुलिया को ठीक है, पर तुम आना दूर लाट कर अरे नाती, रास्ता यही तु है मेरा यहां से जाँगी नाती बार अच्छा, रामवाम नाती भालू से जान छुड़ा कर बैचारी बुड़िया आगे बढ़ी ही थी कि वाँ, वाँ अरे दादी पाय लागू कहां चली जी थे रहो जी थे रहो अरे तुम से आ मैं तो डर ही गई अब तुम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाओ आ हे बेटा मेरी बूढ़ी हड्डियों को चबाकर तुम्हें क्या मिलेगा बेटा क्या मिलेगा बिटिया के घर जाऊंगी दूध मलाई खाऊंगी मोटी होकर आऊंगी तब तू मुझे खा लेना हां कह तो तुम ठीक रही हो दादी सचमुच अभी तो तुम्हारे शरीर में हड्डियां ही हैं पर तुम जरूर आओगी ना लौटकर कहीं आओ नहीं नहीं बेटा आऊंगी क्यों नहीं बिटिया के घर सदा थोड़ा ही रह सकती हूं आऊंगी जरूर लौटकर आना नहीं तो लौटकर आऊंगी लौटकर आऊंगी सीआर से भी जान बचाकर बुढ़िया आगे चली चलते-चलते अपनी बेटी के घर पहुंच गई बेटी ने बुढ़िया का खूब स्वागत किया बेटी रोज अपनी मां को एक से एक पकवान बनाकर खिलाती पर बुढ़िया बेचारी थी कि सूखती ही जा रही थी बेटी बुढ़िया को देख देख कर परेशान होती एक दिन उसने पूछ लिया अम्मा तुम कुछ परेशान लगती हो मैं देख रही हूं तुम दिन-ब-दिन सूखती जा रही हो क्या हमसे नाराज हो अरे बेटी तुम लोगों से क्यों नाराज होने लगी मतु नओ से की चिंता से घबरा रही हो बेटी लौटनी की चिंता क्यों करती हो मां हर है बिसिया लौटते हुए जंगल में बाघ भालू प्यार मेरा इंतजार करते होंगे खाने के लिए और इसके साथ ही बुढ़िया ने अपनी बेटी को जंगल का सारा किस्सा कह सुनाया जिसे सुनकर बेटी बहुत घबरा गई फिर कुछ देर बाद उसने इस मुसीबत से बचने का हल ढूंढ निकाला और बोली अरे मां तुम बिल्कुल मत घबराओ मैं ऐसी तरकीब करूंगी कि बाघ भालू सब बैठे रह जाएंगे कैसी तरकीब बेटी जरा मैं इसे तो सुनू अम्मा कान इधर लाओ सब बताऊंगी दे बता तो अब सब सम, मच गई समझ गई समझ गई ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है बेटी की बात सुनकर बुढ़िया की चिंता दूर हो गई वो मजे से रहने लगी कुछ दिन बाद बुढ़िया ने घर लौटने की सोची उसकी बेटी ने एक बड़े से ढोल में अपनी मां को बिठा दिया साथ में तीसी मिर्च की पुड़ियां भी रख दी फिर बेटी ने ढोल को जंगल की पहाड़ी ढलान पर लुढ़का दिया लुड़स कांपरात पूरकम लुड़क धो लुड़कता पूरकता चल दिया। धोल जंगल में पहुचा, तो वहाँ थियार तैयार बैठा था वाँ वाँ वाँ तो इने धोल लुड़क पूरक किया? तो ने देखी क्या कोई बुरिया? मैं क्या जानू तेरी बुरिया? किओ चुप चुप चल तुम मैं तो जाता अपनी जान चल मेरे ढोल थुमक थुमक चल मेरे ढोल थुमक थुमक थुमक थुमक ढोल लडकता पुडकता आगे पहुंचा तो उसे भालू मिला ये क्या कोई बुढ़िया मैं क्या जानूं तेरी बुढ़िया किसी और से पूछो तुम मैं तो जाता अपनी राह चल मेरे ढोल ठुमका ठुम चल मेरे ढोल ठुमका ठुम ठुमका ठुम ठुमका ठुम ढोल लड़कता पड़कता आगे पहुंचा तो उसे बाग मिला बोल रे ढोल ललक पोलकिया तुले देखी क्या कोई बुड़िया मैं क्या जानू तेरी बुड़िया किसी और से पूछो तुम मैं तो जाता अपनी राह चल मेरे ढोल थमक तो थमक तो थमक तो बुड़िया की बात सुनकर बाघ चिढ़ गया और उसने धोल को एक लात मारी, फिर क्या हुआ, जानते हो, धोल के तो दो तुकड़े हो गए, और उस में से निकली बढ़िया, तक तक भालू और स्यार भी वहाँ आ गए, वो भी बढ़िया को खाने को तयार थे, अच्छा, तो ये तुम हो नानी, चलाफी तो तुमने घूप दि� बर्बाद बनी नहीं अब तैयार हो जाओ मरने के लिए तुम तीनों मुझे एक साथ खाना चाहते हो है ना आ, बिल्कुल तो ठीक है मैं इस पेड़ पर चढ़ जाती हूं तुम तीनों नीचे बैठ जाओ मुंह फाड़ कर मैं ऊपर से कूदूंगी जो मुझे पकड़ सके वो खा ले ठीक है ना अरी दादी, तुम पेड़ पर चड़कर फिर कोई चाल तो नहीं चलोगी, वाँ, अरे, क्या चाल चलूँगी, अब तो मेरा अंत समय आ गया है, बस राम का नाम लेकर कूद पढ़ूँगी, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो पेड़ पर, वह पेड़ से उतरी और दौड़कर अपने घर चली गई जल मेरे ढोल अभी आप सुन रहे थे कुमाऊं की यह लोक कथा इसका नाट्य रूपांतरण किया मधु जोशी ने भाग लेने वाले कलाकार वीना होरा कमला कुमारी चोपड़ा सोमनाथ नागर सुरेंद्र कौशिक कीर्ति आनंद और अर्चना तभाकर ध्वनि अंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना निगम निर्माण एवं प्रस्तुति प्रबोदय अलखट्टा तथा परियोजना निर्देशन डॉ एलडी सोमित्रा